और अगर तुमने बहुत जिद की मस्तिष्क समझने की तो शायद तुम चूक ही जाओ गुरु चुन भी लेता है बहुत बार और फिर भी सिर से, से चूक सकता है अगर वो अपनी खोपड़ी ही लड़ाता रहा अगर उसने अपने हृदय की न सुनी तो चूक भी हो जाती ऐसा जरूर नहीं है कि गुरु चुने और तुम चुन ही लिए जाओ दुर्भाग्य के बहुत द्वार सौभाग्य का एक द्वार है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 कुछ ऐसा लगता है कि मस्तिष्क शोषण कर लेता हृदय की सारी ऊर्जा का मस्तिष्क जैसे एक कैंसर की गांठ हो जाती सारे जीवन ऊर्जा को पीने लगता है मस्तिष्क एक ताना है वो सब का अपशोषण कर लेता है गुरु के पास आओगे तो गुरु सर्जरी तुम्हे उसने चुन लिया इसका मतलब होगा कि उसने कटाई शुरू कर दी गुरु के पास आओगे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 और कभी भूल नहीं होती पंडित चूक जाते हो अन्यथा भूल नहीं होती इसलिए अक्सर ऐसा होता है जब सदगुरु पृथ्वी पर होते हैं तो पंडित क्यों जाते हैं सहज निष्कपट मन के लोग सरलचित लोग भोले भाले लोग लाभ ले लेते हैं अब तुम सोचते हो कि पलटूदास से काशी के पंडित जाके और उस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 परमात्मा प्रेम का भूखा है ज्ञान का नहीं तो कबीर के हृदय में उतर आया है पंडित परेशान है कष्टपूर्ण है उनकी स्थिति जो लाहे के जीवन में ऐसी ज्योति जली वो देखना भी नहीं चाहते मानना भी नहीं चाहते देख भी नहीं तो आंख बचाना चाहते काशी के पंडित भर वंचित रह गए कबीर का यह अपूर्व जो लाभ था सिर्फ पंडित चूके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 तुमसे कुछ लेना देना भी नहीं देना। एक अजनबी आदमी गांव से निकलता है और देखोगे कई लोग उससे जरामजी कर लेते शहर में ये नहीं होता शहर में लोग ज्यादा समझदार हो गए तो जिससे मतलब ने उससे जरामजी क्या करना अपना कुछ लेना देना नहीं है ये आदमी अपने रास्ता जा रहा है हम अपने रफ्ता जा रहे हैं जरामजी क्यों करना फिर भी क्यों दिलाना हाथ भी क्यों उठाना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 मनोहर लाल की घरवाली भी यहां मौजूद है इसलिए तुम घरवाले कह रहे हो लेकिन जहां तक मेरी समझ है घरवाली पत्नियां बहुत डरी रहती हैं कि पति बाहर न चले जाएं उनको बड़ा भय बना रहता है क्योंकि तो पत्नियों को सारी चिंता सुरक्षा की रहती कहीं और जरा आगे गए तो पता नहीं और क्या कर गुजरे भाग ही जाए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 बाधा डालते हैं वो बहुत स्थूल प्रकार की होती है कि फिर तोड़ दूंगा टांग तोड़ दूंगा अगर यहाँ से गई वो स्थूल प्रकार की होती स्थूल बुद्धि होती है पतियों की मेरे पास स्त्री आती वो कहते पति ने कह दिया कि अब अगर गई तो टांग तोड़ दें पत्नियां तुम्हारी टांग तो नहीं तोड़ सकती वो तरकी सूक्ष्म उपयोग करती वो कहती पागल हो रहे हो पागल हो जाओगे वो तुमको घबराती है वो मनोवैज्ञानिक भय पैदा करती टांग नहीं तोड़ती वो तुम्हारी आत्मी तोड़ देती है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 विवाह के बाद में तुम्हारे सभी दुख बांट लूंगी मुल्ला ने कहा परंतु मैं दुखी कहा प्रेमिका ने का मैं विवाह के बाद की बात कर रहे जीवन में जो सबसे बड़ी कठिनाई है समझने की वो आशा भ्रामक है यह समझने की आशा नए नए स्वप्न सजाए जाती तो एक तो यह कि तुम सुनते मेरी बात तुम्हें मुझसे लगाव है तो तुम्हें मेरी बात में सत्य की भी झलक मालूम होती लेकिन तुम्हें अपने से लगाव है वो ज्यादा है मुझसे तुम्हें लगाव है वो भी इतना ज्यादा नहीं जितना लगाओ तुम्हें अपने से तुम्हें है तुम्हें कि मनोहर लाल को ही ऐसा है सभी को ऐसा सभी लालों को ऐसा है तुम्हें अपने से लगाओ ज्यादा है मुझसे लगाव है सच मगर वो इतना नहीं है कि तुम्हें जो इतना अपने से इसलिए जब भी निर्णय होगा जिंदगी में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 मगर ये कहानियां तो चल ही रही थी ये बच्चा इनकी कहानियों का हिस्सा बनेगी इसकी मां की एक कहानी थी इसकी बाप की एक कहानी थी उनकी कहानियों में ये हिस्सा बन गया या अचानक उनकी कहानी में प्रविष्ट हो गया ऐसा ही समझो कि नाटक चल रहा हो तुम दर्शक में की, की जगह बैठे थे फिर अचानक बीच में उठे और चले गए मंच पे वहां राम और सीता बात कर रहे हैं रामलीला चल रही तुम बीच बीच में बोलने लगे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 फिर मिनिस्टर हो गए आप कहते हैं इसमें कुछ नहीं मैंने उनसे कहा, तुम चीफ मिनिस्टर हो के भी यही कहोगे और फिर तुमको भी ना चढ़ेगा कि अब प्राइम मिनिस्टर मुरारजी तो ब्यासी के हुए और पहुंच गए अगर किसी मुर्दे को भी कबर न खबर मिल जाए तो कि इलेक्शन हो रहा है तो उठ के खड़े हो जाए चुनाव लड़ने लगे चलो एक दफा तो कोशिश कर ले और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 बिना बुलाए मेहमान दो कौड़ी के होते हैं असली मेहमानों को बुलाना हो तो बड़ा आयोजन करना होता है। निमंत्रण भेजने पड़ते हैं समझाना बुझाना होता है आने के लिए राशि करना होता है जितना बड़ा मेहमान बुलाओगे उतनी ही प्रतीक्षा और प्रार्थना समाधि को बुलाते हो यह मैं जो तुमसे कह रहा हूं सब समाधि को बुलाने का आयोजन ये सब तुम्हें मैं सिखा रहा हूं कि कैसे पातिलिखो समाधि को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 थोड़ी तो और कोशिश कर लो जिस दिन तुम्हें मेरी बात ठीक ठीक समझ आ जाए ठीक ठीक समझने से मेरा मतलब है जिस दिन तुम दांव लगाने को राजी हो जाओ उस दिन तुम समझ पाओगे फुगा को वस्ल में आराम क्या हो जुदाई का तस्वर बंध रहा है तब तो तुम सुख में भी आराम न पाओगे आने वाले सुख की तो बात छोड़ो आ सुख में भी तुम आराम ना पाओगे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 बुद्ध से किसी ने पूछा एक युवक आया संस्त होना चाहता था उसने पूछा कि आपको देखकर राह पर आपको चलते देखकर आपकी ये प्रसाद पूर्ण काम आपका यह अपूर्व अपार्थिव सौंदर्य मेरे मन में भी बड़ी गहन आकांक्षाओ थी मगर मैंने कभी इसके पहले संन्यास का सोचा भी नहीं था और मैं कभी धर्म इत्याज में सुख भी नहीं रहा पंडित पुरोहतों से मैं जरा दूर ही दूर रहा मेरे पिता और मेरे माँ भी मुझे अगर कभी ले जाना चाहते हैं तो मैं बच जाता हूं हजार बहाने करके पंडितों की बातें सुनकर मुझे सिर्फ सिरदर्द हो आता, और ऊ बात ही मगर आपको देख के मैं बड़ा आंदोलित हो गया हूं और एक भाव उठता है बीतस की मैं भी दीक्षित हो जाऊं मगर ये मेरी समझ में नहीं आता कि अनायास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 ये आकारण नहीं है इसके पीछे श्रृंखला है मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मनुष्य हो ये आकारण नहीं है कुछ किया होगा कुछ हुआ होगा अनंत अनंत यात्रा पथ पर तुमने अर्जन किया है मनुष्यत्व ये अर्जित है लेकिन ये अवसर अवसर ही है ये तुम्हारी कोई शाश्वत संपदा नहीं है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 कि चौरासी करोड़ चौरासी करोड़ योनिया दिखाई कहां पड़ती चलो होंगी लाख दो लाख पचास लाख करोड़ मान दो मगर चौरासी करोड़ योनिया दिखाई कहां पड़ती लेकिन अब संख्या करोड़ों में हो गई क्योंकि बहुत योनिया हैं जो अदृश्य बहुत से छोटे कीटाणु हैं सूक्ष्म कीटाणु हैं जो अदृश्य अब उनकी भी गलना हो रही धीरे धीरे करोड़ों पर संख्या पहुंच गई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 अवसर बड़ा बहुमूल्य है तुम जैसे गमा रहे हो इसलिए बिचारे पलटू को कहना पड़ता है गवाश जैसे तुम गमा रहे हो जो गमाए सो गश तुम किस चीज़ में लगा रही है अवसर को कोई स्त्री के पीछे दौड़ रहा कोई पद पुरुष के पीछे दौड़ रहा कोई धन के पीछे कोई पद के पीछे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 कुछ है जो काम सिर्फ ब्राह्मण के करते हैं जो सिर्फ सलाम मशविरा देते हैं कोई झगड़ा जहां आ जाए तो मार्ग सुझाते हैं। कुछ है जो छतरी का काम करते झगड़ा जहासा हो तो लड़ने को तैयार जवान मजबूत और स्त्री बच्चे उनकी सब सुरक्षा करते हैं। जब बंदरों का ग्रोह चलता है तो स्त्री बच्चे बीच में चलते अगुआ आगे चलता स्त्री बच्चों को घेर के छत्री चलते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 स्वार्थ के कारणे अब वो जो दूसरे अंजरे में भटक रहे हैं उनको भी प्रकाश की तरफ लाना होगा यद्य वो विरोध करेंगे वो अपने ही हित की बात नहीं सुनेंगे वो अपने ही हित की बात सुनने वाले को क्षमा भी नहीं करेंगे सब ठीक है ढले सभी असार में मेरे सजा मेरे हक में जजा हो गई लेकिन संत तो इस सजा को भी अपने लिए उत्सव मानता जजा मानता है पुरुषकार मानता है वो तो कहता है कि परमात्मा ने इतना काम मुझसे ले लिया मंसूर को जब सुल हुई, उसके जब हाथ काटे गए और जब उसके पैर काटे गए इसके पहले कि वो गर्दन काट तो उसने सिर आकाश की तरफ उठाया और वो खिलखिला के हंसा उसने जब सिर आकाश की तरफ उठाया तो लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे उसको फांसी देने के लिए और देखने के लिए उनने भी सिर ऊपर उठाया कि देख क्या रहा है किसी के हाथ पर कट रहे हो तो ये आकाश की तरफ क्या देख रहा फिर हंसता क्यों है एक आदमी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर बात क्या तुम मारे जा रहे हो हंस क्यों रहे हो? और तुमने सिर क्यों ऊपर उठाया मंसूर ने कहा इसलिए कि चलो मेरे मौत के बहाने ही सही थोड़ी देर को तुम भी सिर ऊपर उठा लो मैंने सिर ऊपर उठाया इसलिए कि तुम्हारा चलो इसी बहाने थोड़ी देर को ही सही एक बार तो तुम आकाश की तरफ देख लो इतना भी हो गया तो बस मेरा काम पूरा हो गया और हंसा मैं इसलिए कि परमात्मा तेरे भी रास्ते अनूठे हैं लोगों को समझाने के लाख आदमी मुझे कभी देखने वैसे आते भी नहीं मैं गरीब आदमी हूं कौन आता तेरे भी खूब तरकीबें हैं लोगों को जगाने की अब मंजूर को देखने बुलवा दिया लाख आदमियों को चलो मेरे पैर कटेंगे हाथ कटेंगे मेरी जान जाएगी लेकिन तुम्हारे भीतर में याद बनकर रह जाऊंगा इसलिए हंसा कि तेरी भी तरकीबें खूब और कहते हैं उन लाख लोगों में से अनेक लोगों की जिंदगी में मंसूर का बीज पड़ गया जिन लोगों ने वो हंसी देखी कि भूलते भी कैसे मरते वक्त कोई हंसता है इस तरह हाथ पैर काटे जाते हो हंसता है कोई इस तरह वो तस्वीर सिर्फ भूले ना बुलाई गई फिर बहुत चाह होगा कि हटा दें इस तस्वीर को मगर वो बार बार सपनों में आई होगी सुबह सांझ आई होगी बैठे होंगे तो याद आई होगी मस्जिद में गए होंगे तो याद आई होगी कुरान पलटा होगा तो याद आई होगी याद आई होगी वो हंसती हुई आंखें वह हंसता हुआ चेहरा मौत के सामने हंसता हुआ निश्चित ही ये तभी हो सकता है जब किसी ने अमृत को जाना होले गम सभी अस आर मेरे तो संत के तो सारे दुख अपने दुख तो उसने धन्यवाद बना लिए थे अब ये जो समास देता है इनको भी गीत बना लेता है ढले गम सभी असार में मेरे गीत बना लेता है जो भी दुख आते हैं सबसे गीत बना लेता है सबकी प्रार्थनाएं ढाल लेता है सजा मेरे हक में जजा हो गई और सजाएं पुरस्कार बन जाती बनाने की कला आनी चाहिए तो दंड भी पुरस्कार हो जाते हैं और रातें अंधेरी रातें सुबह की जन्मदात्री हो जाती और दुखों से परम सुख कर जन्म हो जाता है ये हमें दुख दुख जैसे इसलिए मालूम पड़ते हैं कि हमारा अहंकार खड़ा है अगर अहंकार ना हो तो दुख है ही नहीं तुमने कभी देखा पैर में चोट लगी हो या घाव हो गया हो या फोड़ा हो गया हो तो उस दिन दिन भर पैर में चोट लगती है कुर्सी के पास से निकलते तो कुर्सी लग जाती वहीं पर्दे के पास से निकले तो पर्दा उध जाता, जाता, पर जाता हैटकता तो है है। था आज पर्दा अटक गया छू गया घाव को दर्द दे गया रोज कुर्सी से उठते बैठते हो हजार बार कभी पैर में चोट नहीं लगती था आज कुर्सी के पैर ने भी धोखा दे दिया ये बच्चा रोज तुमसे मिलने आता तुम्हारा बच्चा और आज तुम्हारे पैर पे चढ़ के खड़ा हो गया ये बात क्या है आज दर्द है तो वहीं चोट क्यों लगती है बात सिर्फ इतनी है कि रोज बच्चा ये रोज ही खड़ा होता था मगर तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया क्योंकि वहां दर्द नहीं था और ये पर्दा भी कई बार तुम्हारे पैर में उलझ गया था आज कुछ खास आयोजन से नहीं उलझा है पर्दे को पता भी क्या है मगर तब तुम्हें पता न चला था ये कुर्सी का पैर भी कई दफे आड़े आ गया था फाइल भी कई दफे हाथ से छूट गई थी पैर पर गिर पड़ी थी लेकिन तुम्हें इसकी याद भी नहीं क्योंकि पैर में दर्द ही ना था तो पता ही ना चला था मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें दुख का पता चलता है क्योंकि भीतर अहंकार का घाव है जिस दिन अहंकार गया उस दिन कोई दुख पता नहीं चलता परमात्मा दे समाज दे लोग दें अपने दें पराए दें कहीं से भी आए पता नहीं चलता तुम्हारे भीतर घाव नहीं होता तो चोट नहीं होती तेरे जब्र की इंतहा ही नहीं मेरे सब्र की इंतहा हो गई तेरे अत्याचार का कोई अंत ही नहीं तुम्हें ऐसा ही लगता है तेरे जब्र की इंतहा ही नहीं मेरे सब्र की इंतहा हो गई और मेरा संतोष चुका जा रहा है मेरा धीरज चुका जा रहा और तेरे अत्याचार का कोई अंत नहीं ऐसा तुम्हें लगता है नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी हाँ अक्सर यह मुझसे खता हो गई बस लेकिन असली खता एक है भूल एक है नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी हाँ अक्सर यह मुझसे खता हो गई मगर वही खता वही भूल बड़ी से बड़ी भूल है सब भूलों की भूल है एक खुदी चली जाए एक अहंकार चला जाए फिर तो दुख भी सौभाग्य और अहंकार बना रहे तो सुख भी सौभाग्य नहीं है अहंकार चला जाए तो कांटे भी फूल हैं और अहंकार बना रहे तो फूल भी कांटे हो जाते आज इतना